आपका बालक रोता है। आज आह्वान, नथी पूजा मन तन मन तब दर उतना काफी है रो सके कोई बस प्रार्थना पूरी हो जाती आंसुओं पर प्रारंभ है आंसुओं पर ही अंत सब फूल आए आंसुओं के फूल ही अपने से सब जो भी आयोजन मनुष्य करता है स्थूल स्थूल आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं सूक्ष्म में भाव उठे सूक्ष्म तरंग जगे आंसू में बहे की गीतों में नक्त बने की संगीत पर मौलिक बात है अंतर तम में उठे भाव भाव उठा कि भक्ति हो गई शायद किसी को सुनाई भी ना पड़े जरूरी भी नहीं है कि आंख से आंसू प्रगठी आंख गीली हो जाए उतना काफी है आख तक आंसू आए यह भी जरूरी नहीं हृदय गीला हो जाए उतना काफी हृदय की आदरता प्रार्थना है, है। यहाँ नजर तक सिर्फ उन्वान मोहब्बत है मंदिर मस्जिदों के लोग पड़े जिनके पास फिजूल समय हरम और देर के कतवे वो देखे जिसको फुर्सत यहां हद्दे नजर तक सिर्फ मोहब्बत है यहां तो जहां तक दिखाई पड़ता है वहां तक बस प्रेम ही प्रेम है बस प्रेम ही जीवन का शीर्षक है सिर्फ उनहब्बत है ऐसी भावदशा का नाम प्रार्थना है फिर न कोई आयोजन करना होता न कोई अर्चना करनी होती न पूजा के थान सजाने होते ये वृक्ष खड़े हैं चुपचाप यह है इनकी प्रार्थना है पक्षी गाते हैं वह उनकी प्रार्थना है आकाश में बादल भटकते हैं वह उनकी प्रार्थना है सागर की तरफ दौड़ती हुई नदी प्रार्थना रत है ये सारा अस्तित्व प्रार्थना में लीन है आयोजन तो कहीं भी प्रार्थना का नहीं हो रहा आयोजन तो सिर्फ आदमी करता है और आदमी की भर प्रार्थना झूठी हो जाती है आदमी मंदिर बनाता है मूर्ति बनाता है थाल सजाता है मंत्र पाठ करता है ये सब झूठे हैं प्रार्थना तो चली रही इन वक्त के सन्नाटे में इन दोनों की टपटप -टप में सारा अस्तित्व प्रार्थना में लीन एक आदमी को ही प्रार्थना का आयोजन करना होता है सारा अस्तित्व प्रार्थना में डूबा ही हुआ है अहिर्मिश दिनों रात प्रतिपल प्रार्थना चल रही है परमात्मा में है हम तो प्रार्थना के बाहर कैसे हो सकते जो तुम्हें कुछ कहने का भाव आ जाए कह देना लेकिन कहने से प्रार्थना का कोई संबंध नहीं कहीं भी पूरी हो जाती हाँ कहने का भाव आ जाए तो दबाना मत रोकना मत पीछे चाहे छले मांग लेना परमात्मा से बग गया हूं जुनून में क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई प्रार्थना तो एक मस्ती एक जुनून लेकिन लोग ले तो प्रार्थना का कितना क्रियाकांड बना लिए कितना गणित बिठा लिए कितनी माला फेरनी कितने नाम जपने कितने मंत्र पाठ करने किस तरह पानी चढ़ाना लोगों ने तो इतना हिसाब बना लिया है हमारे पास एक शब्द है कुशल तुम जान के हैरान हो गए शब्द प्रार्थना के तथा कथित शास्त्र से आया कुशल उस आदमी को कहते थे जो जंगल से जाके प्रार्थना के लिए सुंदरतम कुछ खोजला है जो सिंभ कुछ खोजला है क्योंकि कुशों से फिर पानी डालेंगे यह बात इतनी महत्वपूर्ण हो गई इस देश में कि कुछ खोज लाने वाला जो व्यक्ति था जो कुशल कहलाता था कुछ लाना तो अब रहा नहीं लेकिन कुशल शब्द शेष रह गया अब किसी भी काम में जो होशियार है उसको हम कुशल कहते किसी भी काम में जो होशियार है उसको कुशल कहते लेकिन पैदा हुआ था वो प्रार्थना का गणित बिठाने में जो कुशल था उससे शब्द उस की यात्रा शुरू हुई प्रार्थना का कुशलता से कोई भी संबंध नहीं प्रार्थना का संबंध है निर्दोषता से कुशल तो कभी प्रार्थना ना कर पाएगा कुशल तो चालबाज है गणित और परमात्मा का कोई संबंध नहीं जोड़ता जहां गणित आया संबंध टूट जाता है गणित तो लेन की दुनिया की बात है हिसाब किताब की दुनिया की बात प्रेम का गणित से क्या लेना देना प्रेम के रास्ते अनूठे उनके तस्वरात का अल्लाह रे करम तनों ने एक लंहे को रहने दिया मुझे उस परमात्मा के प्रेम में जो डुबकी मार लेता है उसका ध्यान सतत भीतर बहता ही रहता है धुन बंध जाती सो तो भी धुन बंदी रहती टूटती नहीं जैसे श्वास चलती रहती ऐसी उसकी धुन चलती रहती जिस पनिहारिन धरे सिर गागर जैसे पनहारिन सिर पर गागर लेकर चलती है तो हाथ का सहारा भी नहीं देती सहेलियों से बात करती है गीत गाती है गपशप करती है राह में आ गए लोगों से हंसी टटोली कर लेती और चलती जाती मगर ध्यान उसका लगा रहता गागर में ध्यान पूर्वक संभाले रहती जैसे मांस होती आकाश में बादलों का गर्जन होता रहे बिजलियां कौन है उसे सुनाई नहीं पाता, लेकिन उसका बच्चा जरा कुना दे और उसे सुनाई पड़ जाता है कैसे ध्यान जुड़ा है, ध्यान का पतला सा धागा बंधा है प्रीति का धागा बड़ा सूक्ष्म है लेकिन उतना काफी है उनके तस्वरात का अल्लाह करम प्रभु के ध्यान की धारा बहती रहती ये भी उसके अनुकंपा है तं ना एक लम्हे को रहने दिया मुझे एक क्षण को भी परमात्मा मुझे अकेला नहीं रहने देता उसका ध्यान बंधा ही रहता है और फिर ध्यान बन जाए तो नर्क भी स्वर्ग है फिर तुम्हें तो कोई नर्क नहीं भेज सकता फिर तो नर्क नहीं भी उसका ध्यान बना रहेगा फिर तो विरह की रात्रि भी मिलन की रात्रि है सुहागरात है फिर तुम्हें तो उससे कोई दूर कर ही नहीं सकता कोई उपाय ही नहीं मौत भी विदा न करेगी क्योंकि मौत में भी ध्यान बंधा ही रहेगा सब हिजरा की शक्ति हो तो हो लेकिन यह क्या कल है कि कि रात भर तेरा नाम आएगा? फिर कितनी ही विरह की रात्रि लंबी हो क्या फर्क पड़ता है सब हिजरों की शक्ति हो तो हो फिर विरह की कितनी ही चोट पड़ती रहे क्या फिकिर लेकिन यह क्या कल है कि लप रात भर रह रहे तेरा नाम आएगा हो जाए लंबी रात विरह की चिंता नहीं और हो जाए कठोर विरह की चोट चिंता नहीं जितनी होगी रात लंबी उतनी ही तेरी याद गहन होती जाएगी इंसान मुसीबत में हिम्मत न अगर हारे आशा से वो आशा है मुश्किल से जो मुश्किल है दुनिया की तरक्की है इस राज से बाबस्ता इंसान के कब्जे में सब कुछ है अगर दिल है बस एक ही बात कर लेने की कि तुम्हारा दिल उसके साथ धड़कने लगे फिर नहीं कोई जरूरत है फिर किसी व्यवस्था आयोजन की इंसान मुसीबत में हिम्मत ना नागर हारे और यही मुसीबत का क्षण जबकि हम संतम जो नहीं पाते जबकि हृदय उसके साथ धड़क नहीं पाता जबकि हम दूर दूर पर जाते इंसान मुसीबत में हिम्मत नागर हारे आसान से वो आसान है मुश्किल से जो मुश्किल है मुश्किल से मुश्किल बात जो है इस जगत में वो परमात्मा से संबंध जोड़ना है लेकिन वही सबसे आसान से आसान बात हो जाती बस एक ही बात कर लेनी तुम्हारी धड़कनों में बस जाए कोई मुझे झंझोड़ रहा है उड़ने को प्राणों का पंछी पिंजरे में सिर फोड़ रहा है पिछली रात सुहा चांदनी हवा सपने से घोल रही है दूर कहीं अनुराग अनुरागमयी अधाकता बोल रही है घायल पंछी सब कुछ मेरी छाती में दम तोड़ रहा है कोई मुझे झुंझोर रहा है झंझोड़ने लगे उसकी याद तुम्हें जैसे घायल पक्षी फड़फड़ने लगे पर उड़ने को आतुर हो जाए पिंजरे के बाहर कोई मुझे झुंझोड़ रहा है उड़ने को प्राणों का पंछी पिंजरे में सिर फोड़ रहा है बस प्रार्थना हो गई भाव जगा की तो मुक्त हो जाऊं कि सारे बंधन तोड़ू कि टूटना शुरू हो गए पिछली रात फुहार चांदनी हवा स्वप्न से घोल रही दूर कहीं अनुराग नहीं अद जगी बोल रही घायल पंछी सा कुछ मेरी छाती में दम तोड़ रहा है कोई मुझे झिझोड़ रहा है उन को प्राणों का पंची पिंजरे में सिर फोड़ रहा है न तो मंदिर जाओ न मस्जिद न गुरुद्वारा जहाँ बैठ जाओ वही मंदिर बन जाए वही मस्जिद हो जाए वही गुरुद्वारा बस हृदय में याद को जगाओ तुम्हें देखने को अधीर जब मैं निर्वासित हो जाता हूँ संगहीन अंधेरे के आकुल में खो जाता हूँ अपने प्यासे गीतों के कब गीले अंचल फैलाता हूँ इस आशा में की झुलू इनसे ही प्रि चरण तुम्हारे गाता हूँ नित शांत सकारे गाओ गुनगुनाओ रो नाचो गाता हूँ नित शांत सकारे तुम्हें देखने को अधीर जब मैं निर्वासित हो जाता हूँ संगहीन अंधेरे के आकुल क्रंदन में खो जाता हूँ अपने प्यासे गीतों के तब्दीले अंचल फैलाता हूं बस इतना पर्याप्त तुम्हारी प्यास से गीला आंचल हो तुम्हारे आंसूओ की अंजलि तुम्हारे आंचल में हो बस पर्याप्त है सब हो गया सारी पूजा सारी अर्चना सद गई फिर न हो मंत्र चलेगा न हो शास्त्र चलेगा न हो मूर्ति चलेगा फिर कोई और आरती नहीं सजानी हृदय का दिया जल जाए और फिर तुम्हें दोहरा दू ये सारा अस्तित्व प्रार्थना में सिर्फ मनुष्य को छोड़कर सिर्फ मनुष्य ही है जो पूछता है प्रार्थना कैसे करें सारा अस्तित्व प्रार्थना कर रहा है तू जरा आंख खोल के तू तो देखो पहाड़ प्रार्थना में लेन आकाश प्रार्थना से भरा है सागर प्रार्थना की ही गुंजार कर रहे हैं सिर्फ आदमी पूछता है कैसे प्रार्थना करे और कैसे नहीं चूक हो जाते कैसे की कोई बात नहीं कलियो में मुस्का मुस्का कर अलगेली सुकुमार मालती निज सौरभ के प्रेम संदेशे भेज भ्रमर से प्रीति पालती देह विहीना कोकिल का देख विजन कानन में रोता आम्र मंजरी शहर सेहर कर देती आतुर प्रेम संदेशा रजनी अंचल में मुख ढक कर स्वप्न विभुर प्रणयातुर अंदर अश्रु कर्ण में बिखरा जाता प्रेम संदेश पर वोतों के छिन्न हार में प्रेम संदेश से गुंथ कर चक्रवात का क्रंदन लेने ऊषा का अंचल भर देती आम्र मंजरी सेहर शहर कर देती आतुर प्रेम संदेशा गेह विहीना कोकिल का देख विजन कानन में रोता चारों तरफ चाहे कोकल का क्रंदन हो और चाहे आम ब्रह्मजुरी से उठकी हुई सुवास हो ये सभी प्रभु चरणों में समर्पित ये सभी उस प्यारे को पुकारा जा रहा है कलो में मुस्का मुस्का अलबेली सुकुमार मालती निज सौरभ के प्रेम संदेश भेज भ्रमर से प्रीति पालती ये जो मालती और भ्रमर के बीच घटना घट गट रही ये भक्त और भगवान के बीच घटी घटना का ही एक रूप है कोतिल कर रव देख विजन कानन में रोता आम्र मंजरी सेहर सेहर कर देती आतुर प्रेम संदेशा ये सब प्रीति की ही अलग अलग भाव भंगिनाए लेकिन मनुष्य को एक गलत बात सिखाई गई कि प्रेम और प्रार्थना विपरीत है इससे ही अड़चन हो गई है इससे तुम पूछते हो प्रार्थना कैसे करें और तुम सब जानते हो कि प्रेम कैसे करें मगर पंडिता ने समझाया कि प्रार्थना अलग ही बात है अलग ही नहीं उल्टी बात है प्रेम छोड़ोगे तो प्रार्थना होगी बस यही चूक हो गई यहीं से मनुष्य का भटकाव शुरू हुआ अब मनुष्य लाख उपाय करे समझ में नहीं आता कि प्रार्थना कैसे करूं तो प्रार्थना प्रेम का ही निखार है प्रार्थना प्रेम पर ही रखी गई धार है प्रार्थना अगर प्रेम फूल है तो प्रार्थना सुभाष है और अगर प्रेम दिया है तो प्रार्थना ज्योति है एक बात तुम्हारे मन में साफ हो जाए कि प्रेम ही प्रार्थना है फिर अच्न रह जाएगी तुमने अपनी पत्नी को चाहा, वह भी प्रार्थना का एक ढंग है और तुमने अपने बेटे को चाहा, वह भी प्रार्थना का एक ढंग है और तुमने अपने मां को चाहा, वह भी प्रार्थना का एक ढंग है और तुमने अपने मित्र को चाह वह भी प्रार्थना का एक ढंग है यद्यपि बहुत दूर उठना है प्रार्थना को जैसे बीज से सुगंध दूर है ऐसे ही तुम्हारे प्रेम से प्रार्थना दूर है मगर बीज में ही छिपी है अभी बीज टूटे अंकुर बने वृक्ष हो वर्षों लगेंगे फिर फूल खिलेंगे फिर सुवास उठेगी मगर बीज में सुवास छिपी थी कीचड़ में कमल छिपा है और जिन्होंने कीचड़ का इंकार कर दिया वे कमल से वंचित रह जाएंगे कीचड़ का त्याग कर दिया फिर वे पूछेंगे कमल कहां से लाए और फिर कमल उन्हें मिलेगा नहीं फिर वे झूठे कमल बनाएंगे फिर वे कमल की तस्वीरों की पूजा करेंगे परमात्मा के नाम पर तस्वीरों और मूर्तियों की पूजा हो रही और परमात्मा चारों तरफ मौजूद है कहीं तुम्हारे बेटे की शकल में कहीं तुम्हारे पति की शकल में कहीं तुम्हारे भाई की शकल में कहीं तुम्हारे मित्र पड़ोसी की शकल में परमात्मा सब तरफ मौजूद है तुम अपने प्रेम को सब दिशाओं से प्रार्थना में रूपांतरित करो प्रेम की सब धाराएं प्रार्थना के सागर में गिरने दो फिर अर्जुन नहीं रह जाती तो कुछ और आवश्यक नहीं तूने पूछा आपका असहाय बालक रोता है बस पर्याप्त असहाय होने का भाव और असहाय अवस्था से उठा रुदन प्रार्थना पूरी हो गई इसके पार और कोई प्रार्थना न आवश्यक है दूसरा प्रश्न मनुष्य या तो काम भोग की अति में चला जाता है या फिर उसके विपरीत काम दमन की कुंठा में इस विषय में सहज योग की दृष्टि क्या है इसे हमें समझाने की कृपा करें योग चिन्ह में मनुष्य के संबंध में क्यों पूछते हो मनुष्य यानी कौन मनुष्य को कहा खोजोगे मनुष्य तो केवल एक हवाई शब्द है कहीं राम मिलेगा कहीं रहीम मिलेगा मनुष्य कहीं भी ना मिलेगा कहीं आ कहीं बा कहीं सा मनुष्य कहीं भी ना मिलेगा मनुष्य तो एक कल्पित शब्द है और जब भी हम कल्पित शब्दों के संबंध में प्रश्न पूछने लगते हैं तब यथार्थ से दूर हो जाते हैं मनुष्य के संबंध में ना पूछो स्वयं के संबंध में पूछो क्यों पूछते वो मनुष्य या तो कामभोग की अति में चला जाता है या फिर इसके विपरीत काम दमन की कुंठान जैसे कि तुम्हारा प्रश्न नहीं पूछ रहे हो किसी मनुष्य के संबंध में इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं पूछने के लिए पूछ लिया है तो अगर पूछने के लिए पूछ लिया है व्यर्थ और या फिर तुम्हारा प्रश्न तो सीधा पूछना चाहिए कि क्यों मैं कान भोग की अति में चला जाता हूं या फिर इसके विपरीत दमन की कुंठा में प्रश्न तुम्हारा होना चाहिए तो ही तुम्हें उत्तर दे सकूं नहीं तो मिलेगा जब यह मनुष्य मुझे तब इसे उत्तर दे दूंगा ये तुम्हारा प्रश्न तो है नहीं ख्याल रखो प्रश्नों को जितना यथार्थ बना सको उतना अच्छा है और प्रश्न तुम्हारे होने चाहिए तुम्हें क्या चिंता मनुष्य की मनुष्य तुम्हें लेना देना क्या है पढ़ने दो मनुष्य को आम में या काम भोग में तुम्हारा क्या प्रयोजन तुम तो बाहर हो तुम तो इस झंझट में नहीं हो यह तुम्हारी पीला तो नहीं है तुम चिकित्सक के पास ये तो जाकर नहीं पूछते कि मनुष्य को टीबी क्यों हो जाता है कि मनुष्य को ऐसा क्यों हो जाता है वैसा क्यों हो जाता है कि क्या करें कि मनुष्य को टीबी ना हो कि चिकित्सक भी थोड़ा हैरान होगा बुझेरा मनुष्य कहा है किस मनुष्य की बात कर रहे हो तो तुम्हें कोई तकलीफ हो तो उसका उपचार हो सके तो निदान हो सके चिकित्सा हो सके विश्लेषण हो सके मगर मनुष्य मनुष्य कहीं भी नहीं मनुष्य तो एक तरकीब है आदमी की जो बात हम सहज अपने संबंध में नहीं पूछना चाहते वो हम मनुष्य के संबंध में पूछते हैं जिन बातों को हम टालना चाहते मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं हमें मनुष्यता से बहुत प्रेम है मनुष्यता से मनुष्यता को कैसे आलिंगन करोगे मनुष्यता को हाथ न, हाथ कैसे पकड़ोगे मनुष्यता से प्रेम बड़ी होशियार तरकीब है बड़ी चालबाज बात हो गई है मनुष्य जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है उससे नहीं मनुष्य जो तुम्हारे घर में रहते हैं उनसे नहीं मनुष्यता मनुष्यता से, से प्रेम के नाम पर तुम चाहो तो जितने मनुष्यों की हत्या करना चाहो कर सकते हो यही हुआ है सदियों में लोग धर्म के नाम पर आदमी को मार रहे हैं, मनुष्यता के नाम पर आदमी को मार रहे हैं, शांति के नाम पर स्वतंत्रता के नाम पर लोकतंत्र के नाम पर संवाद के नाम पर नामों के बहाने और नाम इतने ऊंचे कि लगता है कि अगर लाख दो लाख आदमी मर भी गए इतनी ऊंची बात में तो हर्ज क्या है अडल्फ हिटलर आसानी से तो नहीं मार सका लाखों लोगों को मगर एक बड़ा शब्द सिद्धांत उसके नाम पर मार सका स्थलन लाखों लोगों की हत्या कर सकता था एक आदमी की हत्या भी बिना कारण करोगे तो तुम्हारी पीड़ा होगी लेकिन मजे से कर सका सामने बात दुनिया के धर्मों ने इतनी हत्या की है जमीन पर कि सारी जमीन लाशों से भर दी है लहुल लुहान सारा मनुष्य का इतिहास कर दिया है धर्मों ने जिनसे शांति की अपेक्षा होती मगर ऊंचे शब्द ऊंचे शब्दों ने यथार्थ छिप जाते शब्द पर्दे बन जाते चिन्हू ये तुम्हारा प्रश्न है पूछना चाहिए सीधा सीधा ईमानदारी से कि मैं कान भोग की अति में चला जाता या फिर इसके विपरीत काम दमन की कुंठा है तब कुछ आसान बात हो जाएगी तब कहीं से शुरू किया जा सके तब कुछ उपचार हो सके और इस सब के जड़ में काम दमन है इन दोनों के जड़ में काम की अति और काम दमन की कुंठा दोनों की जड़ में काम दमन पशु पक्षी कोई भी अति काम में नहीं जाते यह होता ही नहीं क्यों क्योंकि मौलिक दुर्घटना अभी नहीं घटी किसी ने उन्हें काम के विपरीत नहीं समझाया है इसलिए काम को दबाया नहीं काम को दबाओ कि काम की ऊर्जा इकट्ठी होती जिस चीज को भी दबाओगे उसकी ऊर्जा इकट्ठी होती चली जाती जैसे कि केतली को चढ़ा दिया तुमने चूल्हे पर और चाय होने लगी गरम और अब तुम केतली में भाप इकट्ठी होने लगी और उसके धक्कन को दबाए चले जाओ कहीं से भी भाप निकल लेना तो तो दुर्घटना होगी विस्फोट होगा किसी की हत्या भी हो सकती घर में आग भी लग सकती जो आसपास में खतरनाक है वो केतली उनके लिए उनका जीवन भी ले सकती रोज तुम जीवन ऊर्जा पैदा कर रहे हो फिर उस जीवन ऊर्जा को दबाने का आयोजन चल रहा है भाप केतली में पैदा हो रही और भाप को दबाने की कोशिश चल रही कब तक दबाओगे एक सीमा आ जाएगी कि दबाना सकोगे जब दबाना सकोगे पेंडलन घूम जाएगा दूसरी अति फिर एकदम से तुम पागल की तरह काम भोग लग जाओ फिर जब कर्म भोग में पागल की तरह लगोगे तो जल्दी ही थक जाओगे जल्दी ही विषादग्रस्त हो जाओगे चित्त खिल्न हो जाएगा उदासी छा जाएगी लगेगा सब असार है चित्त में इतनी असारता मालूम होगी इतनी व्यर्थता मालूम होगी काम की कि फिर तुम दमन में लग जाओगे कि चलो वापस बस तो अब सिलसिला जारी रहेगा ये तुम्हारे जीवन भर जारी रहेगा लेकिन शुरुआत दमन से होती अगर दमन का भाव चला जाए तो अति अपने आप विदा हो जाती काम वासना का दमन नहीं करना है कान वासना को ऊर्ध रेतस बनाना है ऊर्जा तो है अगर तुमने दबाया तो विस्फोट होगा इसलिए ऊर्जा का कोई सृजनात्मक को उपयोग करना जरूरी और दबाने वाले सृजनात्मक उपयोग नहीं करते तुम जान के चकित होगे कि अगर तुम संगीत में डूब जाओ अगर तुम एक दो घंटे बीना बजा लो हृदयपूर्वक तो तुम्हारे मन में दिनों तक काम वासना पैदा नहीं होगी क्योंकि जो ऊर्जा काम वासना में पैदा होती थी वह संगीत बनकर प्रकट हो गई अगर तुम चित्र बनाओ या मूर्ति गढ़ो अगर तुम किसी भी ऐसे कार्य में अपने को पूरा संलग्न कर दो कि उसको करते समय भूलना हो जाए अहंकार का बिल्कुल भूलना हो जाए ये सूत्र समझना कान वासना में भी जो रस मिलता है थोड़े से क्षण भर को वो अहंकार को भूलने के कारण मिलता है सूत्र है अहंकार का भूलना अहंकार बोझ अहंकार झूठ है बड़े से बड़ा झूठ उसको खींचने में बड़ी तकलीफ हो रही है उसको बनाए रखने में पीड़ा हो रही उसे भुलाना चाहता आदमी कभी कभी तो कभी शराब पी के भुलाता है कभी काम वासना में उतर के भुलाता है कोई रास्ते खोजता है कि किसी तरह ये भूल जाए मगर ये भुलाओ क्षण भर को होता है फिर याद आएगी जो व्यक्ति जीवन को सृजनात्मक बना लेता है फिर सृजन किस बात का इससे भेद नहीं पड़ता तुम चाहे भोजन ही पकाओ लेकिन भोजन पकाना सिर्फ काम न हो सृजनात्मक हो तुम उसमें अपने को पूरा डुबा दो तुम अपने को विस्मृत कर दो कोई भी ऐसा काम तुम्हारे जीवन में चाहिए जिसमें तुम अपने को विस्मरण कर पाओ और जैसे जैसे ये काम की गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काम वासना अपने आप छीन होती जाएगी और तुम्हारे भीतर ऊर्ध्वगम शुरू हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति गीत गा सके नाच सके सितार बजा सके कि बांसुरी बजा सके कि कोई भी कार्य कर सके ऐसा कि जिसमें घंटों बीत जाए और अपने होश न आए अहंकार निर्मित ना हो तो महीनों तक के लिए काम वासना विदा हो जाएगी और एक बार तुम्हें ये सूत्र हाथ में लग जाए तो तुम चकित हो जाओगे कि काम वासना कोई पाप नहीं है तुम्हारे भीतर ऊर्जा है महत ऊर्जा है जिससे बहुत कुछ पैदा हो सकता है इस जगत में जो भी सुंदर हुआ है पैदा फिर चाहे वो ताजमहल हो चाहे खजुराहो के मंदिर हो चाहे अजंता एलोरा की गुफाएं हो तुम्हें पता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई तल्लीन हो गए होंगे खजुराहो कोणार्क पूरी भुवनेश्वर के मंदिर तंत्र साधकों ने बनाए सहज सहजयानियों ने बनाए डूब गए होंगे वर्षों लगे होंगे जीवन पर जीवन लग गए होंगे एक पीढ़ी ने भी नहीं बना पाए होंगे अनेक पीढ़ियां लग गई होंगी तांत्रिकों की मगर डूबे रहे रसलीन और उसी रसलीनता में कामवासना मुक्त हो गए ताजमहल सूफी फकीरों की कल्पना है बनवाया तो एक सम्राट ने मगर जिन्होंने योजना दी वे सूफी फकीर जिन्होंने निर्माण किया वे भी सूफी फकीर इसलिए ताजमहल को अगर तुम पूर्णिमा की रात घड़ी दो घड़ी शांत बैठकर देखते रहो तो अपूर्व ध्यान लग जाएगा सूफियों के हस्ताक्षर हैं उस पर आकृति ऐसी है कि डुबा ध्यान में लाखों बुद्ध की प्रतिमाएं बनी किसने बनाई ये दुकानदारों का काम नहीं ये तकनीसियनों का काम भी नहीं ऐसी प्रतिमाएं बुद्ध की बनी कि जिनके पास बैठ जाओ पत्थर है मगर पत्थर में इतना भर दिया पत्थर में ऐसी आकृति दी ऐसा रंग दिया ऐसा रूप दिया ऐसा भाव दिया कि पत्थर के पास भी बैठ जाओ तो तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो जाए चीन में एक मंदिर है दस बुद्धों का मंदिर उसमें दस बुद्ध की प्रतिमाएं सदियों में बना भिक्षु बनाते ही रहे बनाते ही रहे बनाते ही रहे ये काम ऊर्जा का ऊर्धव है लेकिन इस देश में एक भ्रांति फैल गई कि सन्यासी को कुछ करना नहीं चाहिए उसे कुछ निर्माण भी नहीं करना चाहिए सन्यासी का तो कुल काम इतना है कि वो तो सेवा लोगों से सेवाले खुद कुछ भी ना करे लोग उसके पैर दबाएं बस इतना ही उसकी कृपा बहुत है ये सन्यासी काम वासना को न दबाएंगे तो क्या करेंगे और जब काम वासना दबाएंगे तो आज नहीं कल फूटेगी पीछे के दरवाजे से निकलेगी योग चिन्हने के मन में इस पुराने सन्यास से छुटकारा नहीं होता यहां भी वो कामने लगे मगर डूबते नहीं घड़ी देख के काम करते यहां जो डूबे हैं उनको घड़ी की कोई चिंता नहीं रह गई काम ऐसा करते हैं कि करना पड़ रहा है मजबूरी है आश्रम के हिस्से में तो कुछ काम करना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं कि डूब जाएं। कि न दिन दे रात कि काम का रस हो कि काम एक सृजनात्मकता है कि जो भी करने को दिया गया है वह तुम्हारी साधना इस तरह नहीं साधना की तरह नहीं कर पा रहे हैं वो पुराना जो भारतीय मानस है कि सन्यासी को तो बस ध्यान इत्यादि कर लिया बहुत कि थोड़ा योगासन इत्यादि कर लिए बहुत बस पर्याप्त हो गया फिर ऊर्जा इकट्ठी होगी फिर उस ऊर्जा का क्या करोगे फिर अड़नाएगी अगर कान वासना में डूबोगे तो अति हो जाएगी अति होती ही तब है जब किसी चीज का दमन हो गया हो जैसे किसी ने कुछ दिन उपवास किया हो फिर भोजन शुरू करेगा तो अति होगी वो ज्यादा भोजन करेगा लेकिन जो आदमी रोज सम्यक भोजन करता रहा है वो अति नहीं करेगा अति की कोई जरूरत नहीं है वैज्ञानिक कहते हैं कि छोटे बच्चे भी अगर उनको शक हो कि माँ समय पर भोजन देगी कि नहीं देगी तो अति कर देते ज्यादा दूध पी जाते ज्यादा खाना खा लेते लेकिन अगर पक्का भरोसा होता है बच्चे को कि समय पर भोजन मिलेगा जब जरूरत होगी तब मिलेगा तो ज्यादा खाना तो दूर वो खाने की फिक्री छोड़ देता जब जरूरत होगी तब मैं उसके पीछे फिरती थोड़ा खाना खा ले मगर उसे कोई फिक्र नहीं क्योंकि आश्वस्त थे तुम जान के चकित होगे कि समृद्ध घरों के बच्चों के पेट बड़े नहीं पाओगे लेकिन गरीब घर के बच्चों के पेट बड़े पाओगे क्यों गरीब घर के बच्चों के पेट तो बिल्कुल सुखड़े होने चाहिए बड़े नहीं होने चाहिए लेकिन गरीब घर के बच्चे ज्यादा खाना खा जाते वो गरीबी का लक्षण है वो जो बड़ा पेट वो बता रहा है कि पता नहीं कल भोजन मिले के नहीं सांझ भोजन मिले के नहीं अभी जब मिला है तो जितना करना है कर लो वो अति कर रहा है वो भूख का लक्षण है अति हो जाती है दमन से तो एक दफा अगर तुमने काम वासना को दबाया और दबाओगे नहीं तो क्या करोगे क्योंकि कहीं सृजनात्मक किसी कृत्य में उसे लगाना नहीं सृजनात्मक होना नहीं तो ये खट्टी होती जाएगी फिर एकदम से अति होगी विक्षिप्त ढंग से अति होगी और जब अति होगी तो थकोगे अति होगी तो ऊर्जा अकारण बहेगी अति होगी तो पीछे तुम खाली रह जाओगे रिक्त थोथे चली हुई कारतूस जैसे फिर मन में विषाद पकड़ेगा फिर वो पुरानी भारतीय धारणाएं फिर जोर मारेंगी कि देखो ऋषि मुनि कह गए कि काम वासना से बचना नहीं बचे अब अब अब अब बिल्कुल बिल्कुल हो गए, खाली, अब रिक्त, अब जीवन मालूम पड़ता ऋषि मुली ठीक कहते थे फिर खट्टी करोगे और जब ऊर्जा बहुत बढ़ बह जाएगी तब मन कहेगा कि तुम क्या कर रहे हो अब ये केतली फूटने के करीब आ रही अब फ्राइड और जुंग और एलर ठीक कहते कि कौन वासना का निष्कासन होना चाहिए निकास होना चाहिए तब करो निकास जब काम में दबा लोगे तो जुम फ्राइड और एडलर याद आएंगे और जब काम वासना अतिशय से, से बह जाएगी तब सब ऋषि मुनि तुम्हें याद आएंगे अब तुम फंस गए एक द्वंद्व में अब इस द्वंद्व से तुम्हारा बाहर होना मुश्किल हो जाएगा इस आश्रम के जो अंत्यवासी हैं उनके लिए मैं फिक्र कर रहा हूं यही कि उनका सारा जीवन एक सृजनात्मक जीवन बन जाए सन्यासी बहुत दिन जी लिया असृजनात्मक ढंग से उसकी आदत खराब हो गई वो काहिल सुस्त अपाहिज हो गया उसमें कुछ करने ही भूल गया वो खाली बैठे रहना और व्यर्थ की बातें करते रहना ब्रह्मचर्चा इत्यादि वही उसका काम हो गया उस कारण वो अर्चिन में पड़ा है मगर चिन्हय को समझ नहीं आ रही इतने दिन यहां रहते भी जो थोड़े से लोग काम में पूरी तरह नहीं डूबे हैं, उनमें से वो अग्र नहीं फिर ये उलझाव खड़े होते रहेंगे और सीधा पूछोगे नहीं पूछोगे कि मनुष्य अब मनुष्य को क्या उत्तर दिया जाए कौन है मनुष्य उसके बाबत जानकारी होनी चाहिए तभी उत्तर दिया जा सकता है मैं जो भी उत्तर दे रहा हूं वे उत्तर तभी सार्थक होंगे जब उन उत्तरों को किसको दिया गया है तुम्हें याद नहीं तो अड़चन होगी ये उत्तर हवा में नहीं दिए जा रहे हैं ये कोरे थोथे उत्तर नहीं इनका संदर्भ है और तुमने पूछा है कि इस विषय में सहजियों की दृष्टि क्या है जहां दृष्टि होगी वहां असहज हो जाती बात सहजियों की कोई दृष्टि नहीं दृष्टि का मतलब ही असहज सहजियों तो कहता है जैसे हो ठीक हो प्राकृतिक हो खो बिल्कुल ठीक हो नैसर्गिक हो बिल्कुल ठीक हो जब भूख लगे भोजन कर लेना और जब नींद आए तो सो जाना सहजयोग की कोई दृष्टि नहीं है यही तो उसकी सहजता है जब दृष्टि आती अड़चन शुरू हो जाती अभी भी तुम दृष्टि पूछ रहे हो तुम पूछ रहे हो तो बता दे दृष्टि दबाए कि भोगें सहजयोग की क्या दृष्टि अब दो दृष्टियां हो सकती हैं तो दबाओ या भोगो सहजयोग की कोई दृष्टि नहीं इसलिए ना दबाने का सवाल है ना भोगने का सवाल है जो सहज तुम्हारे भीतर उठे उसे जियो स्वीकार करो अंगीकार करो जो भी उठे बेसर तंगीकार करो दृष्टि को लाने का मतलब ही यह होता है कि तुमने स्वभाव के ऊपर सिद्धांत लादना शुरू कर दिया कोई पशु पक्षी नहीं पूछता कि दृष्टि क्या है मगर तुम देखते हो पशु पक्षियों को कितने सुंदर हैं, कितने सम्यक है कितने स्वाभाविक है एक महाकवि वाल्ट विटमैन ने जंगल में पशु पक्षियों को देखकर एक कविता लिखी उस कविता में लिखा कि इन पशु पक्षियों को देखकर मैं ईर्षा से भर गया इतने सहज इतने सुंदर इतने समतुल इतने संगीतपूर्ण जरा भी अति नहीं इतनी सहजता अपने थोड़ा सोचो कि कैसी मनुष्य की दैनीय अवस्था है मनुष्य के पास चेतना है इस जगत में सर्वाधिक बोध है और पशु पक्षियों से ईर्षा करने की हालत आ गई किस, मन होता है कि पशु पक्षी ही होते तो अच्छा था ये हालत कैसे पैदा हो गई ये किसने पैदा करवा दी ये कौन है लोग ने आदमी के मन में जहर घोल दिया और मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारे तथाकथित धर्म धर्मगुरु तुम्हारे मन में जहर घोलने का कारण है मगर तुम तो उनकी बातों को अमृत मान के बैठे हो तुम तो पंडित पुरोहितों के पीछे अंधे की तरह चले जा रहे हो अंधों के पीछे अंधे सहजयोग की कोई दृष्टि नहीं यही तो सहज का अर्थ होता है कोई दृष्टि नहीं जो स्वाभाविक है सुंदर है स्वीकार है स्वागत योग्य जब जो तुम्हारे भीतर उठता हो उसे चुपचाप अंगीकार करना दृष्टि लाए तो अड़चन आई दृष्टि कहेगी ये ठीक नहीं है मत करो ये ठीक है इसे जरा ज्यादा करो यह गलत है इससे बचो सहजयोग कहता है जो है जैसा है परमात्मा की दान परमात्मा की देन परमात्मा की भेंट तुम उसे अंगीकार करो तुम बहुत डरोगे तुम्हारा डर आएगा तुम्हारी दमन की धारणाओं के कारण जिसमें तो खतरा है इसमें कहीं अति न हो जाए अति से बचने का यही उपाय होगी अति कुछ दिन शुरू शुरू में अति होगी मगर उसका जुम्मा सहजयोग का नहीं उसका जुम्मा तुम्हारे दमन करवाने वाले लोगों का शुरू शुरू में अति होगी कुछ दिन तक आती होने ठीक है किसी साखा को पकड़ के अगर की तो नीचे झुका लो और फिर छोड़ो तो शाखा थोड़ी देर तक कपेगी कपती रहेगी मगर हर कंपन के साथ कंपन छोटा होता जाएगा पहले बहुत बड़े बड़े झोले लेगी हिचकोलेगी ले फिर छोटे झोले लेगी फिर, ले फिर और छोटे फिर और छोटे फिर और छोटे धीरे धीरे धीरे धीरे एक घड़ी आएगी तो तुम पाओगे दशा है तुम्हारा चित्त खूब गया इधर खींचो उधर खींचो तुम्हारे भीतर बड़े कंपन पैदा हो गए तो जब छोड़ दोगे सब खींचना तो थोड़ी देर तक तो कंपन जारी रहेंगे क्योंकि तो अनंत अनंत जन्मों से तुम्हारे चित्र पर गलत संस्कार सभी संस्कार गलत होते संस्कार मात्र गलत होते सभी दृष्टियां गलत होती दृष्टि शून्यता सच होती दृष्टि शून्यता ठीक होती दृष्टियों से मुक्त हो जाने पर दर्शन उपलब्ध होता है दृष्टि का मतलब होता है एक खास पक्षपात है दृष्टि मुक्ति का अर्थ होता अब कोई पक्षपात नहीं जो है वैसा है न हमें बदलने की कोई इच्छा है न अन्यथा करने की कोई इच्छा है जरा सोचो जरा ध्यान करो कहा तुम ऐसा अपने को छोड़ पाओ तो थोड़े दिन कंपन होंगे उनसे घबराना मत क्योंकि वो स्वाभाविक है इतने दिन तक साखा को खींचा गया है दबाया गया है अब एकदम से छोड़ी गई तो कपेगी लेकिन वो कंपन हितकर है साखा क्यों कपती है छोड़ने पर जानते हो उसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है तुमने साखा को पकड़ के जो दमन किया था साखा की ऊर्जा का वो ऊर्जा साखा फेंक रही कप के हिल हिल के साखा उस ऊर्जा को निष्कासित कर रही जब सारी ऊर्जा फिर जाएगी साखा थैर जाएगी तुमने पत्थर हाथ में लिया और फेंका आकाश की तरफ कितने दूर जाएगा उतने ही दूर जाएगा जितनी ऊर्जा तुमने पत्थर में ठोस दी तुमने जो ऊर्जा पत्थर में डाल दी उसके कारण जाएगा हो सकता है पचास फीट जाए इस अर्थ के कि तुमने 50 फीट तक फेंकने लायक ऊर्जा अपनी उस पत्थर में डाल दी थी वो विजाती थी वो पत्थर की अपनी नहीं थी उसका स्वभाव नहीं थी 50 फीट जाके उसने उस ऊर्जा से छुटकारा पा लिया जैसे ही ऊर्जा छुटकारा हो गया पत्थर गिर जाएगा वापस अपने स्वभाव में ऐसे ही तुम्हारे चित्र को बड़ी धारणाओं दृष्टियों पक्षपातों से लाद दिया गया है मेरा सारा श्रम यही है तुम्हारे साथ कि किसी तरह तुम अपने स्वभाव में आ जाओ और स्वभाव में आने के लिए सबसे पहली बात है सहजयोग की कि जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लो ठीक है वैसा ही ठीक है अन्यथा करने की जरा आकांक्षा ना रहे और दूसरी बात कंपन होंगे अति भी पैदा होगी जागरूक रह के उस अति को झेल लेना वो अति तुम्हारे विपक्ष में नहीं उस तरह दबाई गई ऊर्जा अपना निष्कासन कर लेगी इतना ही ख्याल रखना फिर दमन करने में मतलब जाना नहीं तो सिलसिला जारी रहेगा फिर द्वंद्व के बाहर कभी ना हो पाओगे और जो भी ऊर्जा तुम्हारी रोज निर्मित होती है भोजन से निर्मित होती है चलने फिरने से निर्मित होती है स्वास्थ्य से निर्मित होती है उस ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग करो कुछ करो जिसमें तुम अपने को पूरा डुबा दो अब यहां दोनों तरह के लोग हैं मेरे हासिल में जिन्होंने अपने को पूरी तरह डुबा दिया है उनके फूल खिले जा रहे हैं और जो अपने को नहीं डुबा रहे हैं, चांदबाजी कर रहे हैं उनके फूल नहीं खिलेंगे और वो धीरे धीरे अपने आप हाँ पीछे पड़ते जाएंगे वो धीरे धीरे दूर पड़ते जाएंगे मेरे पास होने का एक ही उपाय है कि तुम बेसरत भाव से डुबकी मार जाओ ये जो झील में यहां बना रहा हूं ऊर्जा की इसमें तुम पूरी तरह डुबकी मार जाओ बचाने को है भी क्या शामबाजियां अगर जारी रखी अगर चित्त का गल चला के रखा तो ठीक है चलाए रखना मगर उससे तुम सिर्फ खुद ही धोखा खा रहे हो कोई और धोखा नहीं खा रहा है मेरी कोई हानि नहीं न यहां और लोगों की कोई हानि है तुम्हारे उस तरह रहने और जीने से तुम ही चुकोगे फिर तुम पछताओगे बुरी तरह पछताओगे क्योंकि ऐसे अवसर मुश्किल से आते तुम्हें दमन करवाने वाले पंडित पुरोहित तो लाखों मिल जाएंगे तुम्हारे जीवन को सृचनात्मक क्रांति देने वाला कभी कभार मिलेगा तीसरा प्रश्न भगवान कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए आंख न जाने दिल पहचाने मूर्तिया कुछ ऐसी याद करूं तो याद ना आए सूरतिया ये कैसी पागल मनवा सोच में डूबा एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए वीणा एक ही है आने को वही आता है रूप हो अनेक रंग हो अनेक वही आता है वही आता है मधुमास की तरह वही आता पतझड़ की तरह वही आता मरुस्थल की तरह वही आता वसंत की तरह वही एक कभी सन्नाटे की तरह कभी आंधियों की तरह कभी आकाश से बर्फ की धूप में और कभी घिरी हुई बदलियों की बूंदाबांदी में मगर आता एक ही कोई और है ही नहीं आने को वही आने वाला है और वही उसका स्वागत करने वाला वही है वही अतिथि है वही आतिथे उस एक का ही नाम परमात्मा है और जब समझ में आनी शुरू हो जाती तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने दिन हम कैसे जी लिए बिना परमात्मा के जबकि वही था जिससे भी मिले थे उसी से मिले थे जिससे भी बोले थे उसी से बोले थे जो भी आया था उसमें वही आया था द्वार दस्तक दे गया था हम पहचाने क्यों ना बे तुम्हारे में जी गई अब तक तुमको क्या खुद मुझे यकीन नहीं फिर यकीन भी नहीं आता कि तुम्हारे बिना कैसे जी गई जीवन कैसे संभव हुआ और एक दिन ऐसा हो जाता है कि परमात्मा वह ऐसा भी नहीं कह सकते परमात्मा यह ऐसा भी नहीं कह सकते कि तू बल्कि मैं मैं और तू का फासला भी गिर जाता यह कैसी बेखुदी है लिख गया हूं मैं अपने नाम के बदले तेरा नाम तब तब जीवन में आनंद की अमृत की वर्षा होती दैरो काबे की जियारत तो फकत हिला है जुस्पजू तेरी लिए फिरती है घर घर मुझको और उसी की खोज चल रही है फिर चाहे तुम काबा जाओ और चाहे काशी दैरो काबे की जियारत तो फकत हिला है ये तो सब बहाने फकत हीला जुस्पजू तेरी लिए फिरती है घर घर मुझको कहीं भी जाओ खोज उसी की चल रही है जब तुम धन खोजते हो तो भी उसी को खोजते हो क्योंकि वही परम धन है और जब तक वह न मिलेगा धन धन्य मिलेगा कितना ही धन मिल जाए धन धन्य मिलेगा तुम निर्धन के निर्धन रहोगे और जब तुम पद खोजते हो तब तुम उसी को खोज रहे हो क्योंकि वही परम पद है और जब तक वह न मिल जाए तब तक, तक तुम किसी भी पद पर पहुंच जाओ तुम दो कौड़ी के हो दो कौड़ी के रहोगे कुर्सी पे कितनी ऊंची रख दो कौड़िया इससे क्या होता राष्ट्रपति की कुर्सी पर दो कौड़िया रख दो कोड़ी कोड़ी कोई मूल्य में फर्क नहीं पड़ जाएगा इससे कुछ भेद पड़ने वाला नहीं है तुम कौए को बिठा दो सोने के पिंजरे में मगर जब आवाज उठेगी तो वही कांव काउ कुछ भेद ना पड़ेगा कोयल ना हो जाएगा कौआ सोने का पिंजरा कुछ भी न कर पाएगा पद पर पहुंचकर भी तुम वही के वही रहोगे जो तुम थे क्योंकि जब तक परम पद ना मिल जाए तब तक कोई पद मिलता नहीं दर और काबे की जियारत तो फकत हीला है जुस्तजू तेरी लिए फिरती है घर घर मुझको और जो ये समझ लिया वह तो कहेगा मुझे तमाम जमाने की आरजू क्यों हो बहुत है मेरे लिए एक आरजू तेरी एक तेरी अभिपसा काफी है सारी अभिपसाओं को उडेल देता है फिर एक ही अभिपसा में तुम जो याद आए तो सारी कायनात एक भूली सी कहानी हो गई फिर तो सारा जगत एक कहानी जो कहीं पढ़ी हो और भूल भाल गई हो ऐसा हो जाता है जैसे कोई फिल्म में देखा हो या कोई सपने में पढ़ी हुई सपने में सुनी हुई बात हो तुम जो याद आए तो सारी कायनात एक भूली सी कहानी हो गई परमात्मा याद आना शुरू हो तो सब अपने आप आसार होने लगता है तुम्हें बार बार कहा गया परमात्मा खोजो और तुम्हें बार बार यह भी कहा गया कि संसार छोड़ो मैं तुमसे कहता हूं संसार मत छोड़ो परमात्मा ही खोजो परमात्मा को खोज लोगे संसार छूट जाता है उतना काफी है दिया जला लो अंधेरा समाप्त हो जाता है दो बातें जो कहता है जो तुमसे कहे कि भाई दिया जलाओ और अंधेरे को धक्के लगा के बाहर निकालो समझ लेना कि वो पागल है उसे कुछ पता नहीं लो उसका दिया जला है और न उसका अंधेरा कटानी तो ऐसी बात कह सकता था कि भाई दिया जलाओ और अंधेरे को धक्का के बाहर निकालो कि भाई दिया जलाओ और अंधेरे को देख देख के पहचान पहचान के कोने कोने से घर के बाहर निकाल दो जो ऐसा कहे समझ लेना की अंधर जिसने भी तुमसे कहा है परमात्मा को खोजो और संसार को त्यागो वो अंधर उसे कुछ पता नहीं परमात्मा को पाते ही संसार अपने आप विरोहित हो जाता है पता तो ही नहीं चलता है एक भूली सी कहानी हो जाती यह चर्फ यह खुर्फीद यह अंजुम यह कमर यह कौश कु दस्त यह सब जय तर्स यह सरो ये साहिल यह सगुफे यह सफक तुम होते तो काहे को भटकती है नजर इतनी भटकती रही चांद तारे फूल सौंदर्य न मालुम कहां कहाँ भटकती रही तुम होते तो काहे को भटकती है नजर आकाश सूर्य नक्षत्र चंद्रमा इंद्रधनुष मार्ग हरियाली सुंदर पेड़ नदी तट फूल पत्ते ऊषा संध्या कालीन कल्पनाओं में वार्तालापों में चित्ताकर्षक ढंगों में न मालूम कहा नचावर होते रहे प्रेम भरी गुप्त बातों में यह चरख यह या यह अंजुन यह कमर यह यह यह यह यह यह दस्त साहिल तुम होते तो काहे को भटकती है नज़र कु में जगमगा रहे हो छुप छुप के यूं जला रहे हो आओ आओ मेरे मुकाबिल पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हो यह फूल सा लज़ा यह रसीली आवाज यह तेरे तकुल्लम का दिल आवेज अंदाज यह लोच यह नरमी यह गुलावत यह कशिश के तेरे एक लफ्ज पे सौ ने आज एक बार उसकी भर पड़ जाए कि सब निछावर हो जाता है के तेरे एक लफ्ज पे सौ ने आज उसकी एक झलक मिल जाए कि संसार अपने आप व्यर्थ हो जाता है तुम होते तो काहे को भटकती यह नजर उसकी पहचान उसकी प्रतिभिज्ञा पर्याप्त है जरा प्रेम जगाओ हजारों बार दोहराया गया है लफ्ज उल्फत का मैं तेरे सामने इस लफ्ज को दोहरा नहीं सकता और तब तुम बड़ी मुश्किल में पढ़ोगे प्रेम से ही परमात्मा मिलता है लेकिन परमात्मा से तुम ये ना कह सकोगे कि तू मुझे प्रेम से मिला क्योंकि प्रेम शब्द का तो इतना दुरुपयोग किया है कहा नहीं कहते फेरे किस किस से नहीं कहते फेरे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं तो मुझे मेरे मकान से बहुत प्रेम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे आइसक्रीम से बहुत प्रेम प्रेम जैसा शब्द तुम कहां, कहां नहीं जोड़े फिरे हजारों बार दोहराया गया है लफ्ज उल्फत का मैं तेरे सामने इस लफ्ज को दोहरा नहीं सकता मुझे बहसी बना देती हैं जब यादें मोहब्बत की मेरे दिल को तेरे सिवा कोई बहला नहीं सकता है तेरी हमदर्द नजरों से मिला ऐसा सकू मुझको कि मैं ऐसा सुकू मरकर भी पा नहीं सकता तेरी हमदर्द नजरों से मिला ऐसा सकू मुझको कि मैं ऐसा सकू मरकर भी शायद पा नहीं सकता मगर मैं जिंदगी भर दोस्त तेरे गीत गाऊंगा और ऐसे गीत जो दुनिया में कोई गा नहीं सकता है जब परमात्मा की झलक मिलेगी तो तुम्हारे भीतर गीतों के फव्वारे उठेंगे पूछा वीणा तूने कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए आख न जाने दिल पहचाने मूर्तिया कुछ ऐसी याद करू तो याद ना आए सूरतिया ये कैसी पागल मनवा सोच में डूबा एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए वही आया है पहचानो जागो उसके अतिरिक्त और आने को कोई है ही नहीं चौथा प्रश्न कान क्रोध लोभ मोह जैसे मनोविकारों एवं अहंकार मूर्छा जैसी अवस्थाओं के ऊपर उठने के लिए बुद्ध महावीर और सारे भारतीय संतों ने ध्यान जागरण भजन कीर्तन सत्संग जैसे उपाय ही कहे हैं, पर आप क्यों क्या जानकर भारतीय मित्रों के लिए अन्य उपायों के साथ थेरपी ग्रुप समूह मनोचिकित्सा जैसे नए उपाय भी जोड़ रहे हैं कृपा करके समझाएं, नरेंद्र समय बुद्ध पर चुप नहीं गया है परमात्मा की यात्रा जारी। परमात्मा किसी तीर्थंकर, किसी पैगंबर पर समाप्त नहीं हो गया है फूल खिलते रहेंगे नई सुगंध बिखरती रहेगी लेकिन तुम्हारे मन लकीर के फकीर हो जाते तुम तो बस पकड़ के बैठ जाते हो और तुम्हारी इस पकड़ के कारण नया भा जब होता है तो तुम देख ही नहीं पाते नया बुद्ध जब आता है तो तुम पहचान ही नहीं पाते तुम तो पुराने बुद्ध की प्रतिमा से ऐसे भरे होते हो कि नए बुद्ध की प्रतिमा तुम्हारी समझ में नहीं आती तुम तो पुराने ही बुद्ध को बार बार देखना चाहते हो तुम ऐसे दकिया न्यूस हो कि तुम चाहोगे कि बस बुद्ध उसी के तरह जैसे आए वही के वही आते रहे अगर सोचो तो ये दुनिया कितनी ऊप न भर गई होती अगर यहां बस एक ही तरह के बुद्ध पुरुष आते रहते बस समझ लो कि बुद्ध ही गौतम बुद्ध बार बार आते रहते ये दुनिया कितनी ऊप न भर गई होती ये दुनिया बड़ी सुंदर है कभी कृष्ण आते है तो बुद्ध से कृष्ण का क्या लेना देना कभी कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते देखा है कोई प्रतिमा है कृष्ण की वृक्ष के नीचे सिद्धासन में बैठे हो हाँ नाचते जरूर देखा है पूरे चांद की रात वृक्षों के तले बांसुरी बजाते जरूर देखा है और फिर महावीर उनका ढंगौर उनका रंग और, और फिर क्राइस्ट और फिर मोहम्मद फिर मंसूर है मूसा है जरथूस है लाउसू है चौंतसु है कबीर है नानक है सरह्पा है यह अलग अलग ढंग मगर तुम्हारी जिद कि तुम चाहते हो कि तो बस एक तक में आने चाहिए बुद्ध तो जरा हेर से हुआ कि बस तुम तुम्हारे में पड़े तुम तो जरा गौर से तो देखो दोबारा कभी भी कोई बुद्ध पुरुष दोहराया नहीं गया गौतम बुद्ध दोबारा नहीं होते बस एक बार और न जीसस दो होते हैं बस एक बार और न महावीर दो होते हैं बस एक बार इससे तुम्हें तो कुछ बात समझ में आती कि नहीं कि परमात्मा रोज नए रूप लेता है रोज नए अविर्भाव होते सागर में लहरें उठती हैं, एक सी दो लहर कभी उठती देखी सागर रोज रोज नई नई लहरें उठाता है नए नए गीत गाता है तुम तो एक जैसे दो कंकड़ ही सारी पृथ्वी पर खोज के नहीं पा सकते हो दो जुड़वा भाई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते तो दो बुद्ध पुरुष तो कैसे एक जैसे होंगे कुछ मैं ही अनूठी बात नहीं कह रहा हूं जिन्होंने कृष्ण को पूजा था और जब बुद्ध आए होंगे तो उन्होंने भी पूछा होगा कि कृष्ण तो बांसुरी बजाते थे बांसुरी महावीर को पूजा उन्होंने जरूर बुद्ध से पूछा है इसके तो प्रमाण हैं क्योंकि दोनों शमसानी थे जो महावीर को पूछते थे उन्होंने बुद्ध से पूछा है कि आपने वस्त्र क्यों नहीं त्यागी इसलिए जैन बुद्ध को उस ऊंचाई पर नहीं मानते जिस ऊंचाई पर महावीर को मानते हैं महावीर तीर्थंकर है महावीर भगवान बुद्ध महात्मा अभी पहुंचते पहुंचते हैं थोड़ा फासला है पहुंच जाएंगे महात्मा है भगवान नहीं क्यों बस वो एक चादर महात्मा को भगवान बनने से रोक रही बुद्ध एक चादर ओढ़े हुए चादर अर्चना आ रही नहीं तो वो भी भगवान हो जाए भगवान तो दिगंबर होते और ये सदा होता रहा यह तो एक देश के उदाहरण ले रहा हूं अगर दूसरे देशों को उदाहरण दो तो और मुश्किल हो जाती जीस से क्या मेल है बुद्ध का जरा भी मेल नहीं दोनों की प्रक्रिया अलग जीवन का कौन अलग जीवन को दिया गया संदेश अलग जीसस के पास खबर आई कि लजारस मर गया तो जीसस भागे गए उसकी कब्र से लजारस को उठा लिया और जिंदा कर दिया तुम सोच सकते हो बुद्ध को ऐसा करते बुद्ध के पास भी ऐसी घटना घटी एक स्त्री का बेटा मर गया एक बच्चा था उसका पति मर चुका था वही उसकी आंख का तारा था रोटी घूमने लगी लोगों ने कहा हम तो क्या करेंगे लेकिन बुद्ध गांव में है तो उनके पास क्यों नहीं जाती शायद महा करुणा कुछ दया करें वो स्त्री उस बच्चे को लेकर गई बुद्ध के चरणों में रख दिया अब जरा सोचो अगर जीसस के चरणों में रखा होता तो जीसस ने लजारस को कहा था लजारस उठ और लजारस उठ गया था ऐसा ही वो भी कहते हैं और बात खत्म हो गई होती लेकिन बुद्ध ने क्या किया बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि ठीक तेरा बेटा जाग जाएगा उठाएगा मगर एक काम तू पहले कर थोड़े से बीज मुझे चाहिए सरसों के उसने कहा कि सरसों के बीज आपको पता है ये गांव सरसों की ही खेती करता है इस सारा गांव के खेत खलियान सरसों से ही भरे कितने चाहिए अभी ले आती हूं बुद्ध का कहा कि मुट्ठी के बीच काम हो जाएंगे लेकिन एक बात ख्याल रखना उस घर से मांग के लाना जिस घर में कोई कभी मरा ना हो स्त्री तो इतनी खुशी में थी कि उसका बेटा जी जाएगा होश ही कहा था वो भागी इस घर गई उस घर गई गांव भर में सारे घर द्वार खटका डाले लेकिन सभी ने कहा कि तुम्हें जितना सरसों चाहिए बोरों से भरवा दे गाड़ी लगवा दे गाड़ियों के ढेर लगवा दे मगर हमारे सरसों के बीच काम आएंगे हमारे घर में तो बहुत लोग मर चुके बुद्ध ने शर्त ऐसी लगाई कि हम मानते नहीं कि तुझे कोई ऐसा घर मिल सकेगा जहां कोई मरा ना हो सांझ होते होते उस स्त्री को होश आया कि तो बुद्ध ने खूब मजाक किया ये बीज मिलेंगे सभी घरों में कोई ना कोई मर चुका है मरा ही है पिता मरा नहीं तो पिता का पिता मरा है मां मरी नहीं तो माँ की मां मरी कोई ना कोई मरा गई असल तो बात यह है कि घर में जिंदा जितने लोग हैं उससे कई गुना लोग मर चुके तुम जरा सोचो तो तुम हो तुम्हारी पत्नी है बच्चा है तीन जन हो लेकिन तुम जिस धारा से आए हो तुम्हारे पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता बाबा आदम तक लौटो फिर तुम्हारी मां और उनकी मां और उनकी मां और उनकी मां मा और मैया हवा तक लौटो कितने लोग मर चुके हैं, और तुम तीन बच्चे हो कल मृत्यु की कितनी लंबी श्रृंखला है अनंत लोग मर चुके तब कहीं तुम तीन हो और तुम तीन भी अभी गए तभी गए कोई ज्यादा देर टिकोगे नहीं सो होते होते उसे गणित समझ में आ गया उसे हंसी भी आई कि मैं भी कैसी पागल जब सभी को मर जाना तो कोई मेरा बेटा बच थोड़ी जाएगा सभी को मरना फिर अभी मरे कि कब मरे क्या फर्क पड़ता है आज मरा कि कल मरा क्या फर्क पड़ता है फिर अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मेरे सामने मर गया दुख मुझे उठाना पड़ा अगर मैं मरती तो मेरे बेटे को दुख उठाना पड़ता कोई ना कोई तो मरता अच्छा ही हुआ कि मैंने दुख उठाया मेरा बेटा तो शांति से मर गया लौटी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी बुद्ध ने का, कहा है वे बीज उसने कहा आप छोड़ें वो बात आपने भी खूब मजाक किया ये भी कोई वक्त था मजाक करने का मेरा बेटा मर गया मगर अब हंस रही थी और उसने तुम मुझे दीक्षा दें क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई यहां तो मृत्यु ही मृत्यु है इस मृत्यु के सागर में हम कैसे अमृत का अनुभव कर ले इसका उपदेश दे उसने बेटे की लाश की तरफ देखा भी नहीं बुद्ध ने उसको दीक्षा भी दी वो सन्यास नहीं हो गई अब जरा तुम सोचो फर्क अगर कोई ईसाई मौजूद हो तो बुद्ध से कहेगा ये क्या कर रहे हैं आप जीसस ने तो लगा रुको जिंदा किया तो आप फिर असली बुद्ध नहीं नहीं तो जिंदा करके दिखना है और अगर कोई बौद्ध जीसस के सामने मौजूद होता और जीसस को देखता लजारस को उठाते तो कहता रुको बुद्ध ने कहा था सरसों के बीच ये तुम क्या कर रहे हो ये कोई बुद्धों के लक्षण अब मुर्दे को जलाने से फायदा भी क्या है फिर मरेगा एक बार मर के झिझट मिट गई तुम दोबारा मरवाओगे और भ्रांति पैदा करोगे लोगों में बजाए लदारस के परिवार को संदेश दो तो कि यहां तो मृत्यु सभी की घटनी है इसलिए जल्दी से जल्दी अपने भीतर जो छिपा है उसको पहचान लो कहीं मौत उसके पहले ना आ जाए तुम तो दोनों में कोई तालमेल देखते हो तुमने कभी दो बुद्ध पुरुषों में तालमेल देखा है लेकिन तुम्हारी मांग सदा यही रही और तुम्हारी मांग के कारण दुनिया में बहुत नकलची पैदा हो गए तुम्हारी मांग के कारण महावीर जैसे दिखाई पड़ने वाले नमालुम कितने मुनि जो नंगे खड़े जो सिर्फ इसलिए नंगे खड़े कि जब तक वो नंगे ना खड़े हो जाएं तो मानोगे नहीं कि वो ज्ञानी और कुछ नहीं है उनके पास सिर्फ नंगापन है सिर्फ नंगे खड़े क्योंकि इसी से इस तुम्हारा समादर मिलता है इसी से इस तुम्हारा सम्मान मिलता है इसी से इस तुम उनके चरणों में झुकते हो मेरी कोई आकांक्षा तुम्हारे सम्मान पाने की नहीं न तुम्हारा समातर पाने की मैं किसी बुद्ध पुरुष को पुणुक्त करने को नहीं मैं अपने ढंग से जीवंगा मैं अपनी बात कहूंगा इसलिए ये तो तुम अपेक्षाएं छोड़ी दो ये बार बार नाम मेरे सामने मत उठाया करो कि बुद्ध महावीर और ऋषि मुनि तुम मुझे उदाय दे रहे हो बार बार बुद्ध पुरुष और ऋषि मुनियों के नाम उठा उठा के उनका वो जान कहीं तुम्हारा उनसे मिलना हो जाए तो उनसे पूछ लेना कि आप सामूहिक मनोचिकित्सा क्यों नहीं करते मैं अपने ढंग से जीऊंगा मैं अपनी कोटी स्वयं हूं मैं किसी की पुणुत्ति नहीं हूं और न मुझे रस फिर समय बदल रहा है रोज समय बदलता है जो उस दिन की जरूरत थी वो बुद्ध ने किया होगा जो आज की जरूरत है वो मैं करूंगा उस दिन की ये जरूरत न थी लोग सरल थे लोग सीधे साधे थे लोग ग्राम में थे अपन थोड़ा समझो अगर एक लकड़हारा जो जंगल में रोज लकड़ी काटता है यहां आए तो मैं उसे सक्रिय ध्यान करने को नहीं कहूंगा क्योंकि वह दिन भर सक्री ध्यान करता है वो काटता है लकड़ी तुमने देखा अगर तुमको क्रोध आए जरा जाके थोड़ी लकड़ियां काटना बड़ा हल्कापन लगेगा उसके बाद एकदम शांति छा जाएगी जैसे कि सब दुश्मन काट डाले वो लकड़ी काटने में उसकी सारी हिंसा निकली जा रही उसके सारे भीतर का रोष निकला जा रहा क्रोध निकला जा रहा है अगर लकड़हारा यहां आए तो उसे मैं सक्री ध्यान करने को नहीं कहूंगा मैं तो उसे कहूंगा विपस न करो शांत बैठो मौन बैठो एक डॉक्टर के पास एक आदमी आया डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी थर्मामीटर लगा के उसका तापमान लिया शिखड़ी होगा डॉक्टर इस तापमान से भी कुछ समझ में नहीं आया और नब्ज देखने से भी कुछ समझ में नहीं आया अभी नया नया होगा उस आदमी से कहा कि और सब तो ठीक है लेकिन तुम रोज कम से कम मील भर पैदल चलने लगो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा मील भर पैदल चलना जरूरी वो आदमी हंसने लगा डॉक्टर ने पूछा तुम हंसते क्यों उसने कहा मैं पोस्टमैन आप ये सलाह किसी और को देना सुबह से शाम तक पैदल ही चल रहा हूं अब और एक मील चलवाओगे मुझे कुछ विश्राम की तरकीब बतला मैं थका मांगा हूं अब जो तरकीब औरों पे काम कर रही होगी एक मिल चलो तर्कीद तर्कीद वो इस पे काम नहीं करी पोस्टमैन पे कैसे काम करेगी मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन एक दिन डॉक्टर के घर गया डॉक्टर ने कहा कि देखो नसुद्दीन, तुम्हें अपनी जीवनचर्या बदलनी होगी भोजन में ये ये चीजें छोड़ दो और शराब एक बार से ज्यादा सप्ताह में नहीं पीना और सिगरेट बस दो सिगरेट रोज इससे ज्यादा नहीं नसुद्दीन तीन सप्ताह के बाद आया जैसा कि डॉक्टर ने कहा था आना उसकी हालत तो और भी खराब थी पहले तो खुद ही चलता हुआ आया था उसके दोनों बेटे उसको हाथ का सहारा दे के लाए डॉक्टर ने कहा तुम्हारी हालत निसुद्दीन और भी खराब होगी मालूम होता तुमने मेरी सलाह नहीं मानी उसने कहा तुम्हारी सलाह मानने का परिणाम शराब तो ठीक किसी तरह में पी गया मगर वो दो सिगरेट ने रोज मेरी जान ले ले रही मैंने कभी जिंदगी में सिगरेट पी नहीं अब जो आदमी सिगरेट पी रहा हो एक पैकेट उससे कहो कि दो पीना ठीक है मगर जिसमें कभी पी ही ना हो नसरुद्दीन समझा कि ये इलाज है दो पीना ही पड़ेंगे वो दो सिगरेट तो मेरी जान लिए ले रही डॉक्टर साहब कुछ और इलाज बताए शराब तो किसी तरह पी गया ठीक मगर ये दो सिगरेट खास खांस कर मर जाता इलाज अलग होंगे व्यक्तियों पर तो निर्भर करेगा बुद्ध जिन लोगों से बात कर रहे थे वे और थे खेत में काम करने वाले किसान थे लकड़हारे थे मजदूर थे बड़ी संख्या भोले भाले लोगों की थी उन भोले वाले लोगों के पास रेशन करने का कुछ था भी नहीं रेशन की जरूरत तो तब पड़ती है जब कुछ दबाया हो मनोचिकित्सा की जरूरत तो आज के आदमी को है क्योंकि आज का आदमी इतना दबाए बैठा है इतना सुसंस्कृत हो गया उसकी संस्कृति इतनी उसकी छाती पर पत्थर की तरह पड़ गई तो उसको हटाना जरूरी रेशन की आवश्यकता है ज्यादा आदमी ने भोजन कर लिया है उसका भोजन उसके शरीर से बाहर फेंक देने की जरूरत क्योंकि ज्यादा भोजन जहर बना जा रहा है मनुष्य जितना सुसंस्कृत हो गया उतनी मुश्किल हो गई अब तुम समझो लेगा थोड़ा तुम्हारा शरीर बना था कि दिन में कम से कम पंद्रह बीस मील चल सको कि दस पचास द्रक्ष काटना कठिन न हो कि पत्थर तोड़ सको क्योंकि जंगल में आदमी को बड़ी कठिनाई में जीना पड़ा था कि जंगली जानवरों से लड़ सको कि सिंह से मुकाबला हो जाए तो ना तो उस वक्त बंदूकें थी और न तलवारें थी कि हाथ नंगे हाथ से तुम सिंह से भी जूझ सको तुम्हारे शरीर का पूरा रसायन शास्त्र तो इतना सब करने के लिए बना है लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई ना तो जंगली जानवरों से लड़ते हो तुम तो। एकात किसी मोहम्मद अली की बात छोड़ दो लेकिन बाकी सब ना जंगली जानवर से लड़ते हो ना पत्थर तोड़ते हो ना लकड़ी काटते हो एक दफ्तर में बैठे दिन भर टेबल पर काम कर रहे हो टिकटें बेच रहे हो दफ्तर के सामने बैठे मुखिया मार रहे कि फाइल यहां से वहां रख रहे हो और तुम्हारा पूरा रसायन शरीर का उतनी ऊर्जा पैदा करता है श्रम करने की क्षमता पैदा करता है वह सारी क्षमता तुम्हारे भीतर चक्कर काटने लगती है वह सारी क्षमता तुम्हारे भीतर रोग बन जाती विष बन जाती उसके निष्कासन की जरूरत है मनोचिकित्सा में उसका निष्कासन होता है। फिर तुम इतने सुसंस्कृत हो गए हो कि ना तो तुम्हारी हंसी असली है ना तुम्हारा रोना असली कहीं कोई मर जाता तो तुम झूठे आंसू भी गिरा देते और कहीं हंसने पड़े तो तुम झूठी हंसी भी हंस देते मुल्ला मुला नसुद्दीन फ्रांस गया वहां एक फ्रेंच मित्र के घर में कोई चुटकुले सुनाने लगा सारे फरासी जो भोजन पर आए थे लोटपोट होने लगे खूब हंसने लगे मुल्ला उनसे भी ज्यादा लोटपोट होने लगा गृहपति ने कहा कि नसुद्दीन हमें यह पता नहीं था कि तुम फ्रेंच भाषा भी समझते हो उसने कहा फ्रेंच भाषा नहीं समझता लेकिन मुझे आप लोगों पे विश्वास कि जब आप सब हंस रहे हो तो जरूर हंसी की कोई बात होगी मगर उनका तुम हम सबको तो भी मात क्यों दे रहे हो हम तो हंसी रहे तुम लोटपोट कर रहे हो उनका जो हंसी रहे फिर कंजूसी क्या करनी और भरोसा मुझे पक्का है कि जरूर कोई बात ऐसी हो ही रही होगी मगर यह हंसना तो झूठा होगा भरोसे से हंस रहे कि जरूर व्यंग्य की कोई बात कही गई होगी तुम्हारी हंसी झूठ तुम्हारा रोना झूठ मनोचिकित्सा में तुम्हारे सत्य उभारे जाते हैं तुम्हारी प्रमाणिकता को तुम्हारे धरातल पर लाया जाता और तुम्हारे चित्त में इतने तनाव है कि तुम्हारा चित्त गुत्थी हो गया ऐसे तनाव बुद्ध जिन लोगों से बात कर रहे थे उनके चित्तों में नहीं थे मैं बीसवीं सदी के आदमी के साथ बात कर रहा हूं मुझे बीसवीं सदी के ढंग की बात करनी होगी नहीं तो मैं तिथि बाह मालूम होऊंगा मेरा कोई अर्थ नहीं होगा इसलिए तुम्हारे पंडित प्रोहित बिल्कुल ही व्यर्थ है क्योंकि वे बात दोहरा रहे हैं अभी भी बैठे हैं कृष्ण की गीता लिए मैं भी गीता पर बोलता हूं लेकिन तुम ध्यान रखना बोलता वही हूं मैं जो मुझे बोलना कृष्ण तो बस बहाना है अब सरहप्पा पे बोल रहा हूं अगर तुम्हारा कहीं सरप्पा से मिलना हो जाए तो सरहप्पा ये मेरे कहा ही नहीं सरहप्पा ये कह भी सकते ये मैं कह रहा हूं सरहप्पा तो केवल एक बहना है एक निमित्त प्यारे लोग इन प्यारे लोगों के नामों को मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं ताकि भूल ना जाएं ये बड़े प्यारे चरण चिन्ह ये मिट ना जाएं पुछ न जाए कोई इनकी याद दिलाता रहे मगर जो मैं कह रहा हूं वह तो नहीं कह रहा हूं सरहप्पा के कंधे पे बंदूक रख के लेकिन बंदूक नहीं चला रहा तुम ये मत सोचना कि मैं सरहप्पा की कोई व्याख्या कर रहा हूं उस तरह का कचरा काम करने में मुझे कोई रस नहीं मैं तो सरहप्पा के द्वारा अपनी व्याख्या करवा रहा हूं अगर तुम ईमानदारी की बात पूछो <laughs> सरहप्पा के शब्द प्यारे हैं उनका उपयोग किए ले रहा हूं मगर उन पर रंग में अपना डालता हूं और मुझे ज्यादा फिक्र इस बात की नहीं है कि सरप्पा के शब्दों का ठीक वही अर्थ रहा जो सरप्पा ने किया था मुझे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि वैसा अर्थ हो जैसा तुम्हारे काम आ जाए मुझे तुम्हारी फिक्र है सरहप्पा की बहुत फिक्र नहीं है इसलिए पंडित मुझसे नाराज भी कबीर पंथ के जो प्रथम सबसे बड़े महंत है उनका कुछ दिन पहले पत्र मुझे मिला कि आप कबीर पर बोले ये बात तो अच्छी है मगर आपने ऐसी बातें कही है जो कि हम सोच नहीं सकते कि कबीर ने कही हो आपको कम से कम किसी कबीर पंथी से पूछ तो लेना था मैं पंथी से पूछूं, मुझे कबीर मिल जाए उनसे ना पूछ मुझे जो कहना है वही कहूं कबीर पंथी से मुझे क्या लेना देना मैं कबीर को में सदी के वस्त्र पहनाऊंगा वो कहते हैं कि झीनी झीनी बिनी दी चदरिया खुद बीनी तुमने अब पोलियस्टर पहनो अब चदरिया वगैरह बीनने की जरूरत नहीं वो मिल में बीनी जा रही और अगर तुम अपनी चदरिया को साधारण हाथ से कती चदरिया को जेव कहते हो रख जाए तो पोलियस्टर को जेव करते हो रख, तो रख जाना और भी आसान होगा मैं कबीर पर जब बोल रहा हूं तो मैं कबीर को बीसवीं सदी में बुलवा रहा हूं इस भेद को ठीक से समझ लेना और तुम जब यह कहने लगते हो कि तो बुद्ध ने ऐसा किया महावीर ने वैसा किया तो तुम महा बुद्ध महावीर को बीच में उलझाते हो क्या होगा उनकी वे जाने मैं वही करूंगा जो मुझे सम्यक मालूम हो रहा है मैं अपने ही ढंग से जीऊंगा किसी और के ढंग से नहीं जी सकता यह किसी का अनुकरण नहीं इसलिए तुम ऋषि मुनियों को बार बार बीच में मत लाया कर